एक समय की बात है जब था एक गांव सोनपुर नामक उस गांव में ग्रामवासी कई प्रकार के कारोबार करते थे एक दिन रमेश नाम का आदमी उदासी से चल रहा था तमल अपने स्कूटर पर जा रहा था जब उसने रमेश को देखा और गाड़ी रोक दिया ए रमेश रुको भाई अरे कुनाल, तुम इतने दुखी क्यों हो और कहां जा रहे हो? मेरे फूलों का कारोबार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैंने इस काम में बहुत पैसे लगाए और मुझे कोई बुनाफा नहीं मिल रहा है। अरे भाई, मुझे भी तुमसे इसी बारे में बात करनी थी और देखो रास्ते में तुम खुद मिल गए। मेरे दिमाग में एक विचार है और मुझे लगता है कि यह काम आएगी। क्यों ना तुम शहर जाकर यही काम करो, बस थोड़ा सा ज्यादा दाम में वहाँ पर बेचना। अगर कम से कम छः महीने तक तुम ऐसा करोगी, तो तुम्हें अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। आज माकर देखलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रमेश ने कुनाल की सलाह पर सोचा और शहर में अपना कारोबार शुरू कर लिया। जैसे कुनाल ने कहा, वैसे ही रमेश अच्छे पैसे कमाने लगा। अब वह चाहता था कि वह ये बात अपने दोस्तों को भी बोले। उसने अपने सारे दोस्तों को सलाह दी कि वह अपना अपना कारोबार शहर में शुरू कर ले। इसी तरह सोनपुर के लोग अपने अपने कारोबार अब अप शहर में भी शुरू करने लगे। ये ही नहीं शहर के तौर तरीके भी अपने कामों में लाने लगे। अपना काम होने के बाद सारे लोग वापस गांव आ जाया करते थे। एक दिन गांव � भाइयों, जिस तरीके से हम लोग कपड़े पहन रहे हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आ भाई, शहर के लोग हम गांव वालों से कुछ अलग ही तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि हमको भी उनकी तरह तैयार होना पड़ेगा। सही है, पर क्या हमारे गांव में ऐसे कोई दर्जी है जो उस तरीके के कपड़े सीएगा? अरे नहीं, मुझे लगता है हमको शहर में ही कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। अरे नहीं भाई, ऐसा करोगे तो हमारा ही खर्चा बढ़ जाएगा। हो, उधर देखो। सब लोगों ने रमेश की दिखाई हुई दिशा में देखा। वहाँ पर थी एक दर्जी की दुकान, जिसमें काफी चमक धमक था और फिल्म हीरो की पोस्टरें चिपकी हुई थी। ये देखकर सारे ल दुकान के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर शहर वाले कपड़े थे ये देखकर सब खुश हो गए उसी समय वहाँ पर एक आदमी आया क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आप लोग कौन हो कुछ कपड़े सिलवाने हैं क्या आप ही इस दुकान के मालिक हो जी हमने तो ये दुकान यहाँ पहले कभी नहीं देखा नए होगया जी साहब, मैं दो दिन पहले ही ये दुकान लगाया यहाँ पर। तुम्हारे दुकान में तो आजकल के लेटेस्ट कपड़े हैं। तुम कौन से गांव से आए हो? मैं तो इसी गांव का हूँ, पर मैं शहर गया था सिलाई का काम सीखने। मैंने वहीं पे काम किया था और कमाया भी, और अब उसी कमाई से मैंने यहाँ हमारे गांव में ये � अरे वाह बहुत खूब हमें भी ऐसे ही कपड़े चाहिए ऐसा कहकर सब लोगों ने अपना अपना माप दर्जी गणेश को दिया और वहां से चले गए गणेश ने तुरंत इन कपड़ों पर काम शुरू कर दिया तीन दिनों के अंदर उसने छह लोगों के कपड़े सी दिए और उनको दे भी दिया। इनके कपड़े अब गांव के बाकी लोगों को भी पसंद आ गए। तो अब बहुत सारे लोग गणेश के पास आने लगे कपड़े सिलवाने के लिए। इसी तरह गणेश के पास अब बहुत सारे ग्राहक आने लगे। ये सब देखकर सोनपुर के बाकी के दर्जी गणेश से ईर्षा करने लगी। कुछ दरजियों ने बैठक जमा की और ये सोचती लगी कि गणेश को अब गांव से निकालकर शहर कैसे भेजा जाए? क्यों ना हम पहले उससे जाकर बात करें, बोलेंगे कि वापस शहर चले जाओ। अगर वो नहीं माने का, तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। ऐसा सोचकर बाकी के दरजी गए गणेश के पास। गणेश ने इनकी स हाँ सब लोगों ने मुझे बाहर निकालने के लिए इतना दिमाग लगाया पर क्या आपने एक मिनट के लिए सोचा कि हर कोई मेरे पास ही और आप लोगों के पास क्यों नहीं आ रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है पंद्रह दिन के अंदर अंदर तुम यहाँ से चले जाओ तुम्हारी ये शहर की बकवास फैशन वहीं पे चलाना यहाँ � आप लोग भी क्यों ना ये नए कपड़े सीना सीखले? अगर चाहो तो मैं आप सबको सिखा सकता हूँ। यहाँ तक कि इतना सारा काम का बोझ भी कम हो जाएगा मेरे लिए। क्या तुम बोल रहे हो कि हमें सिलाई नहीं आती? अरे नहीं आप गलत न सोचे। इस विचार को एक बार अच्छे से सोचना और फिर मेरे पास वापस आना। अगर इसके बाद भी आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो मैं जरूर चला जाऊंगा। पर पहले मेरे इस प्रस्ताव के बारे में सोच तलो। सारे दर्जियों ने ध्यान से इस विचार के बारे में सोचा। अंत में सब लोगों ने गणेश का प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय ले लिया। ये देखकर गणेश बहुत खुश हो गय उसने तुरंत सिलाई की क्लास शुरू की और बाकी के दर्जियों को इस नए तरीके की सिलाई के बारे में सिखाया। गांव वालों को इस बारे में पता लग गया, तो सबकी समझ में आ गया कि गणेश केवल एक अच्छा दर्जी ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है। अब गणेश के साथ साथ सात और दर्जी थे, जो ये नए तरीके के कपड़े स अब गांव वाले बाकियों को भी अपने कपड़े देने लगे सिलवाने के लिए। कुछ ही समय में पूरे गांव के लोगों की कपड़े पहनने का ढंग ही बदल गया। अतः ये गांव अपने अनोखे फैशन के लिए मशहूर हो गया। गणेश का बड़प्पन था कि उसने उन दर्जियों को माफ कर दिया जो उसको गांव से निकालना चाहते थे। और उनको सिलाई भी सिखा दी, जिसकी वजह से अब पूरा गांव मशहूर हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय जल्दी में नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्णय अगर सोच-समझ के लिया जाए, तो सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि बाकियों को भी फायदेमंद साबित होता है। एक समय की बात है। एक महान राजा रहता था। उसे एक नई भूमि पर एक नया सम्राज्य बनाना था। खूब मेहनत से अपने लोगों के साथ बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ही उन्हें ये नई जमीन मिली थी। राजा उस जमीन को देखता है। वो जमीन उनके नए घर में तब्दील होने वाली थी। और वो वहाँ एक आलीशान मेल बनाना चाहता था। मेरे दोस्तों, हम यहाँ रहेंगे और अपना मेल बनाना शुरू करेंगे। हमें फुर्ती और कुशलता के साथ यहाँ काम करना है। मेरे सिपाहियों का आदेश सुनो। ये तुम्हें दिशा दिखाएंगे। सभी लोग अपने रहने के लिए टेंट बनाने लग गए। राजा के सिपाहियों ने राजा के लिए टेंट लगाया जिसमें वो बैठ सकें। फिर उसने अपने खास सिपाही को बुलाया। सिपाही, मुझे ये महल जल्दी बनाना है। हमें फुरतीले कर्मचारी चाहिए। हमारी इस नई जमीन के पास पानी नहीं है। एक तालाब है, मगर वो बहुत दूर है। मुझे कुम्हार की जरूरत है। जो मिट्टी के घड़े बना सके, इन घड़ों में हम पानी रखेंगे। मेरे राजा, ये तो बहुत कठिन है, और इस पूरे राज्य में बस एक ही कुमार है, जो मिट्टी के घड़े बना सकता है। कुछ नहीं होता, उसे बस जल्दी काम करना है, और सौ घड़े बनाने हैं, जिसमें रोज पानी भरा जा सके। इस किले को बनाने के लिए हमें बहुत से पानी की जरूरत होगी। जाओ, उसे ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। उन सब के बीच एक आदमी था, जिसका नाम राजेश था। वो एक कुम्हार था। वो अपनी छत लगा ही रहा था, जब राजा का खास सिपाही वहाँ अपने सिपाहियों के संग आया। राजेश, राजा का बुलावा आया है। तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना पड़ेगा। जी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, वो तुमसे कुछ खास काम के बारे में बात करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ। जैसे वो वहाँ से निकले, राजेश बहुत घबरा रहा था। वो कभी भी राजा के सामने नहीं गया था, और सोच में पड़ गया था कि राजा को उससे क्या काम है? वो तो एक आम कुम्हार था। राजेश राजा के टेंट में गया और राजा के सामने उसने सर झुकाया। राजा जी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता ह कि तुम घड़े बनाते हो। जी जी राजा जी, मैंने ये भी सुना है कि इन सब लोगों में तुम एक ही हो, जिससे अच्छे घड़े बनाने आते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, और तुम अपना सारा हुनर इसमें लगा दो। मगर सबसे जरूरी है फुर्ती। देरी मत करना और मुझे निराश भी मत करना। अब जाओ काम पर ल मगर मगर राजा जी राजेश को टेंट के बाहर लेकर चाया गया और उसे अपना काम शुरू करना था उसे बोलने का या अपनी चिंता प्रकट करने का मौका भी नहीं दिया गया इसमें तो बहुत समय लगता क्योंकि वो अकेला था उसने अपनी चिंता को भुला कर घड़े बनाना शुरू किया ये काम बहुत लंबा था और बहुत समय भी लेता था। उसने बस दो घड़े ही बनाए थे कि सूरज ढलने का समय हो गया और सब सोने को जाने लगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई वो खास सिपाही राजेश के टेंट में गया। राजेश जल्दी उठो। और काम करना शुरू करो हमें आज ही सौ घड़े चाहिए कर्मचारियों को अपना काम शुरू करना है मगर मगर साहिब सौ घड़े एक सिपाही से सवाल मत करो राजेश अब बहुत परेशान हो गया था एक दिन में सौ घड़े नहीं बना सकता था। उसने जल्दी से चिकनी मिट्टी मिलाई और घड़े बनाने का काम शुरू किया। आधा दिन बीत गया था और कर्मचारी उसके पास आकर घड़े लेने लग गए। उसने मुश्किल से कुछ ही घड़े बनाए थे पर वो सब उसने उनको दे दिए जिसमें वो थोड़ा पानी तो ला सकें। सिपाही ने राजेश को वो थोड़े से घड़े कर्मचारियों को देते देखा। अगर तुमने फुर्ती नहीं दिखाई, तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। राजा ने तुम्हें हुकुम दिया है, और तुमने अगर इसका पालन नहीं किया, तो मैं स्वयं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा। राजेश काम कर ही रहा था और सिपाही के वहां से जाने के बाद राजेश इतना गुस्सा हो गया कि उसने लाठी से बनाए हुए सभी घड़ों को स्वयं तोड़ने लगा। मुझे इन घड़ों से नफरत है। मैं सौ के सौ घड़े तोड़ दूँगा। राजा पास ही की एक पहाड़ी पर खड� वो सभी लोगों को देख रहा था और सोच रहा था कि उसका नया किला कैसा होगा। एक ही चीज खराब थी कि पानी का ठिकाना वहाँ से बहुत दूर था और राजा इस बात से बहुत परेशान था। उसने गुस्से से अपने नौकर को बुलाया। उस कुम्हार का क्या हुआ? वो इतना धीरे क्यों काम कर रहा है? राजा जी, वो अकेला ही है जिससे घड़े बनाने आते हैं। वो अकेले ही सौ घड़े बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे अपने कर्मचारी किला बनाना शुरू करें। उसके बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। आपके कर्मचारी तो उस तालाब से पानी भी नहीं ला पाएंगे। वो सुबह नहा भी नहीं सकते, खाना बनाकर खा भी न लोग अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएंगे? किले का तो छोड़िए राजा जी पानी के बिना जीना भी मुश्किल है। राजा ने अपने नौकर की बात पर गौर फरमाया। उसने बाहर आसमान की ओर देखा और सोचा, हाँ ये तो सच बोल रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। उस कुमार के बिना वो तो इस राज्य के लिए सबसे तो यहाँ सारा काम रुक जाएगा। देखो, तुम मुझे इसी वक्त उस कुमार के पास लेकर चलो। राजा उस कुमार के पास गया, जो घड़े बना बना के पागल हो गया था। वो सभी घड़े बहुत कमजोर और सही आकार के भी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत फुर्ती से बना रहा था। कुमार, अभी अपना सारा काम छोड़ो और यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? आ, राजेश जी राजा जी राजेश मुझे पता चला कि तुम्हारा काम बहुत कठिन है मुझे माफ कर दो मेरे सिपाही तुम्हारे साथ बहुत कठोर थे मैं जो भी इस राज्य के लिए बनाना चाहता हूँ सब तुम पर निर्भर है क्योंकि तभी पानी का इंतजाम हो पाएगा राजा जी मैंने बहुत कोशिश की मगर अकेले म मैंने आपके सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर असफल हुआ। परेशान होकर तो मैंने स्वयं अपने घड़ों को तोड़ भी दिया था। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, कहो। मुझे पचास आदमी दीजिए, मैं उन्हें स्वयं घड़े बनाने सिखाऊंगा। आपका किला झट बन जाएगा, और हमारे पास काफी पानी भी होगा। ये जल्दी ही राजा ने पचास आदमियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। हफ्ते बीत गए और राजेश ने सौ घड़े उन पचास लोगों की सहायता से बना दिए। और किले का काम भी शुरू हो गया था और काम बहुत फुर्ती से हो रहा था। राजा राजेश से बहुत खुश थे। आखिरकार किला बन चुका था और फिर सभी लोग अपने नए घर में रहने लगे। फिर एक दिन राजा ने राजेश को अपने दिवाने खास में बुलाया। राजेश, मैंने तुम्हारा शुक्रिया दान करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत ही आम समझा तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें इनाम में सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया राजा जी, मैं ऐसे ही आपके लिए जीजान से काम करता रहूँगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा उन लोगों या चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। धन्यवाद। एक बार की बात है। रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। क्योंकि रामू के पास उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसकी दादी � रामू को अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। रामू हर दिन स्कूल जाता था, घर लौटता था और अपनी दादी की कहानियाँ सुनता था। जल्दी ही उसने अपनी सातवीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए रामू घर पर वापस आ गया और अपनी दादी की दैनिक का� जब वे घर के कामों में मदद कर रहा था, तब उसने अपनी दादी की मदद से चाय बनाना सीखा। रामू बहुत कुशल था, और वे जो चाय बनाता था, वे स्वाद में बहुत लजीज थी। हर बार जब वे अपनी चाय का स्वाद लेती थी, तो उसकी दादी उसकी तारीफ करती थी। रामू हमेशा मेहमानों और अपने दोस्तों को चाय परोसत एक बार उसके अंकल दिवाकर ने कहा, अहा रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है, क्या चाय है? यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद अंकल। मुझे खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। मेरी चाय का स्वाद चखने वाले सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है। रामू, तुम बाजार में हमारे गांव के लोगों के मुझे यकीन है कि तुम इससे कुछ पैसे कमा सकते हो। रामू ने उनका सुझाव लिया और गांव में बेचने के लिए चाय बनाई। सभी को चाय का स्वाद बहुत पसंद आने लगा और यह बात पूरे गांव में फैल गई। अहा, वाह क्या चाय है? ग्राम प्रधान ने रामू के सुनर के बारे में सुना और उन्होंने रामू को मिलने के लिए कहा। रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। तुम्हारी चाय कमाल की है। जी शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। रामू अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तुम बच्चे नहीं हो। अब जब तुमने चाय बनाने में माहिरत हासिल कर ली है, तो तुम शहर में अपनी चाय बनाने क्यों नहीं जाते? शहर के लोगों को भी अपनी चाय का स्वाद लेने दो, और मुझे यकीन है कि शहर के लोग तुम्हारी चाय को बहुत बसंत करेंगे, और तुम इससे अच रामू ने प्रधान के शब्दों के बारे में सोचा और उसे लगा कि यह करना सही है। मैं आपसे सहमत हूँ। आप पूरी तरह ठीक हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुरंत शहर जा सकता हूँ। अरे रामू बेटा, तुम इसकी चिंता ना करो। मैं अभी के लिए खर्चा संभाल लूँगा। पैसे ले लो और तुरंत शहर जाओ। र अपने पैसे लेकर शहर चला गया। उसने चाय की थड़ी में एक व्यक्ति से संपर्क किया और उससे एक रोजगार मांगा। मालिक ने उसे अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। रामू तो बहुत खुश हुआ कि उसे एक चाय की दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन रामू को वहां चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। दूध के बजाय वे दूध पाउडर का उपयोग करते थे। एक अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पत्ती के बजाय वे सस्ती चाय की पत्तियों का उपयोग करते थे। और कुल्लड के बजाय वे प्लास्टिक के कप का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, वे एक विशेष चाय बेचने का और अपने गांव वापस जाना चाहता था। उस घटना के बाद रामू चाय की दुकान के मालिक को देखने गया। सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें तो यहाँ एक भी दिन नहीं हुआ। और तुम छोड़ना चाहते हो? कम से कम मुझे कारण तो बताओ कि तुम क्यों छोड़ना चा� अच्छा, फिर चाय कैसे बनाई जाती है? हमारे पास रोजाना 20 नियमित ग्राहक आते हैं। क्या वे हमारे चाय के स्वाद को पसंद किए बिना ही रोज आते हैं? अगर हम असली दूध के साथ गुणवत्ता वाली चाय बनाते हैं, तो सिर्फ 20 नियमित ग्राहक क्यों? मुझे यकीन है कि हम पूरे शहर को अपनी चाय की दुकान पर र मेरे गांव में मेरे द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद सभी को पसंद है। ओह सच में? क्या इतनी कमाल है? ठीक है फिर आइए देखें आप चाय कैसे बनाते हैं? मालिक रामू को रसोई में ले गया और रामू को यह दिखाने के लिए कहा कि वह चाय कैसे बनाता है। फिर रामू ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की पत्ती, शुद्ध चीनी और प्लास्टिक के कप की बजाए मिट्टी के बने कुलड़का इस्तेमाल किया, जिसने चाय को शानदार स्वाद दिया। चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देखने में शानदार थी। मालिक और अन्य लोग जो इस प्रक्रिया को देख रहे थे, वे हैरान थे। और रामू की चाय बनाने की अरे वाह रामू, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे सही में स्वाद बहुत पसंद आया। वास्तव में प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। अब से हम तुम्हारे नुकसे के अनुसार चाय बनाएंगे। हम अब पुराने नुकसे का उपयोग नहीं करेंगे। तब से मालिक ने चाय बनाने के लिए रामू के तरीके का इस्तेमाल किया। लोग चाय की दुकान पर रोज जाने लगे, चाय का स्वाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे, और दुकान में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। पहले से भी अधिक मुनाफा किया। रामू को एक अच्छा नाम मिला, उसके एक कौशल को पहचाना गया, और लोगों ने उसके हाथों में जादू और उसकी चाय के देव्य स्वाद के � रामू को शहर में एक अच्छा नाम मिला और वह अपने गांव लौट आया। उसकी दादी को उस पर बहुत गर्व था और वह दोनों गांव के मुखिया को देखने गए और उनका आशीर्वाद लेने गए। रामू ने मुखिया से लिया पैसा वापस कर दिया। मुखिया को रामू पर बहुत गर्व था और उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी सराहना और जमींदार ने उसकी सफलता की कहानी सभी ग्रामीणों को सुनाई। रामू ने गांव के कई युवा बेरोजगारों को प्रेरित किया। सभी ने रामू से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करना शुरू किया। किसी में भी गांव में गरीबी या बेरोजगारी नहीं देखी।